शो टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर 11। वो एक क्षण में बदल जाता है उतनी ताकत जो है उसकी कोई दिशा नहीं दिशा हम देते एक अर्थ में बुरे होने की क्षमता सौभाग्य है क्योंकि क्षमता तो है बुरे हुए ये गलती की है और क्षमता है और मजे की बात ये है कि बुरा होना हमेशा भले होने से कठिन ये हम आमतौर से ऐसा नहीं दिखाई पड़ता लेकिन बुरा होना अच्छे होने से बहुत कठिन अत्यंत अच्छा से बुरा होता है बहुत कठिन और बहुत शक्ति मानता है क्योंकि प्राणों की पूरी आकांक्षा तो सदा ऊपर जाने की है और आप उसे नीचे ले जाते बड़ी ताकत रखती और जद्दोजहद दुनिया से तो है ही अपने से भी है बुरा आदमी दोहरी लड़ाई लगता है अच्छा आदमी एकहरी लड़ाई लगता है अच्छा आदमी सिर्फ आस की दुनिया से लड़ता है बुरा आदमी आस पास की दुनिया से तो लड़ता ही है अपने से भी लड़ता और अपने से लड़ता है नीचे जाने के लिए। और भीतर तो कोई निरंतर ऊपर उठना चाह रहा है वो, वो जो ऊपर उठने की चाह है वो कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती। अब रह गई बात ताकत की इटली जो मीडिया पर है जो बीच के वो अब हमेशा भागे और उनमें कोई बल नहीं वो अगर चोरी नहीं करते हैं तो उसका कारण ये नहीं है कि वो चोरी नहीं करना चाहते हैं उसका सौम्य निन्यानवे मौके का कारण ये है कि वो इतना बल नहीं जुटा पाते कि चोरी करे और इसको वो समझते हैं कि कोई गुण कोई गुण नहीं हुआ और चूंकि वो चोरी करने का बल नहीं जुटा पाते इसलिए कभी साधु होने का बल तो वो जुटा पाने वाले नहीं और आप हैरान होंगे साधु इसलिए हार रहे दुनिया में कि सब मीडिया साधु बन गए हैं और सब ताकतवर लोग बुरे लोगों के इसलिए बुरे लोगों से साधु जीत नहीं पा रहे थे रहा और साधु बिलकुल बोगस वो मीडिया का वो चोरी नहीं कर सकता था वो दुकान पे बेईमानी नहीं कर सकता था इसलिए वो मंदिर में बैठ गया मंदिर में बैठ जाना कोई पॉजिटिव एक्ट नहीं है उसका सिर्फ बचाव है वो बच गया और इसलिए साधु हार जाता है बुरे आदमी से बुरा आदमी बहुत शक्तिशाली है इसलिए हिटलर जीत जाते हैं नेपोलियन जीत जाते हैं उनकी दुनिया जीतती चली जाती है और अच्छा आदमी बिल्कुल इम्पोर्टेंट साबित होता है वो कहता रहता है कैसा रहता है कोई सुनता नहीं जब हिटलर और नेपोलियन जैसे ताकत के लोग अच्छे आदमी बनते तब दुनिया बदलती नहीं बदलती उतनी ताकत चाहिए उतनी मगर वो बदलने के लिए भी कोई उनके जीवन में कहीं कुछ ऐसी जरूर हैपनिंग से तो है। हाँ बिल्कुल ही हैपनिंग से तो हाँ, बिल्कुल है असल में आप अगर बुरे ही होते चले जाए तो भी वो मौका आ जाएगा जहाँ से आप लौट पड़ेंगे आप जाए तो कहीं हर चीज जाके लौटती हर चीज की सीमा लेकिन जो सीमा तक नहीं जाते वो कभी नहीं लौटते मैं कहता हूँ कि अगर एक आदमी शराब पीता हो तो मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत तो मत पीते रहो तो तो क्योंकि तुम कभी नहीं लौट सकते। सको शराबी पीनी है तो फिर पी ही डालो और उस सीमा तक जो कि आखिरी तुम्हें तो मालूम पड़े और निश्चित तुम वापस लौट लौटाओ लौटने के लिए वर्तुल पूरा तो होना चाहिए हाँ हम कहीं से जाके किसी सीमा से जाके लौट सकते हैं लौटने का बीच से कभी कोई नहीं लौटता और बीच से लौटा हुआ फिर वापस लौट सकता है क्योंकि बीच से लौटा हमेशा अधूरे से लौटा आधा अनुभव उसका बाकी रह गया बुरे होने का अनुभव भी अगर पूरा हो जाए तो आदमी को अच्छे होने के सिवाए बचता क्या है हम ये जान के हैरान होंगे कि हम वही होने को कभी राजी नहीं है जो हम हैं, हम कुछ और होना चाहते हैं निर कुछ और होना और अच्छे का मतलब ही एक है मेरी जो परिभाषा अच्छे और बुरे की मैं बुरे की परिभाषा उससे कहता हूं वो स्थिति जिससे आप कभी राजी ना हो सके आपको जिस स्थिति से निरंतर हटना ही पड़े चाहे और बुरे में जाना पड़े लेकिन जिससे आप राजी ना हो सके जो सतत आपको भगाती रहे कहीं और कहीं और कहीं और और अच्छे को कहता हूं वो स्थिति जहां आप राजी हो सकते जो भगाए और जो कहे यही यही, यही तो बुरे के साथ एक डायनेमिज्म है इसलिए बुरा कोई चिंतनी नहीं है बुरा चिंतनी तब है सिर्फ एक स्थिति में बुरा चिंतनी है तो उसके ऊपर लिबास अच्छे का हो और सेल्फ डिसेप्शन शुरू हो जाए यानी वो खुद ही समझे कि मैं अच्छा हूं और वो बुरा हूं तब खतरा शुरू हो नहीं तो कोई खतरा नहीं एक बुरे सीधे निपट बुरे आदमी से कोई हर्जा नहीं और ये आदमी वापस लौट आएगा ये खालिश आदमी है ये बुरे से राजी नहीं हो सकेगा वापस आना पड़े कन्वर्सन होगा लेकिन अगर ये ऐसा आदमी है जो है बुरा और अपने को अच्छा समझता तो कन्वर्सन में बहुत वक्त लग जाएंगे जन्म भी लग सकते क्यूँकी इसने एक ऐसा धोखा खड़ा कर लिया जिसमें असली स्थिति मुश्किल पड़ गई ये है बुरा जिससे बदलना चाहिए था और ये मानता है अच्छा और अच्छा बदलना चाहता नहीं अब एक जिसमें पड़ गया है जैसा है वो बदलना चाहिए और जैसा मानता है वो बिना बदले रहना चाहेगा इसलिए कई बार ऊपर से दिखाई पड़ता है कि ये फला अपनी बुरी स्थिति में और फला अच्छी स्थिति अक्सर उल्टा होगा आत्मवंचना की स्थिति में जो लोग हैं सबसे बुरी स्थिति में जो जानते हैं कि हम बुरे हैं पहचानते हैं बुरे और किसी तरह के धोखे में नहीं इनकी स्थिति बड़ी अद्भुत है इनका लौट आने के करीब ये लौट आएंगे और ये उतनी ही गति से लौटेंगे जितनी गति से गए इनकी जड़ें जितनी नीचे गई हैं उतना ऊपर इनका शिखर पहुंचा हुआ अब ये भी मजे की बात है कि जो लोग नीचे कभी भी नहीं गए एक अर्थ में जीवन अधूरा है उसमें जिसको रिचनेस कहे इसलिए गुरुदेव सर वो बच्चे भी दूर भेजे गए पास होने के बाद ऐसा पेरा मारा उन्होंने जितनी वो शक्तियों में बड़े हुए हैं उसका बिल्कुल ही फ्री अच्छा आई निकल आए, आए।, आए। के के है, तो ही है अनुभव की वो सस्ते ढंग से अच्छे बन गए आदमी में नहीं होती कोई नहीं सकती जो बुरे के बहुत गहरे अनुभव से गुजरा है उसी के अनुभव में रिचनेस होती है और वही आदमी जो बहुत बुरे से गुजरा है भले के रस को और स्वाद को भी उपलब्ध होता है जीवन की व्यवस्था इस दृष्टि से बड़ी अर्थपूर्ण है। यहाँ अंधेरे से भी गुजरना इसीलिए कि प्रकाश दिखाई पड़ है, और यहाँ बुरे से भी गुजरना इसीलिए कि किसी दिन स्वाद आ सकता और यहाँ पदार्थ की लंबी यात्रा भी इसीलिए कि परमात्मा का अनुभव होता ये दिखाई पड़ने वाली उल्टी चीज उल्टी बिल्कुल नहीं है कि एक तीसरी इकाई को दोनों तरफ से समृद्ध करती है जिसे काले तख्ते पे कोई सफेद लकीर से लिखता है और सफेद तख्ते पर सफेद लकीर से भी लिखे तो हर जन लिख तो जाएगा पढ़ा नहीं जा सकेगा और जो लिखा हुआ पढ़ा ना जा सके तो उसके, उसके लिखा होने का मतलब क्या है लिखते हैं हम काले पर और लिखते हैं सफेद वो तो काले पर उभर के दिखता है तो इसलिए बुरे का भी जीवन की व्यवस्था में उतना ही अर्थ और प्रयोजन है जितना भले अशुभ का भी उतना ही महत्वपूर्ण अर्थ और प्रयोजन है जितना शुभ का रावण व्यर्थ नहीं है निष्प्रयोजन भी नहीं और रावण के बिना राम का कोई अर्थ भी नहीं और इसलिए जो जानते हैं वो राम का गुणगान ना करेंगे और रावण की निंदा न करेंगे वो कहेंगे राम और रावण एक ही कथा के दो हिस्से जिनके दोनों के बिना कथा होती नहीं बनती नहीं और मजा ये है कि राम को जो भी निखार मिल रहा है वो रामण की वजह से जैनों की कथाओं में रावण को भविष्य का तीर्थन अर्थपूर्ण कथबड़ी अर्थपूर्ण वो होने वाले भविष्य का तीर्थन क्यों वो बुरे की अंत सीमा तक पहुंच गया अब भले का लौटन शुरू हो है। क्योंकि बुरे को जहां तक छुआ जा सकता है छू लिया गया अब लौटना शुरू हो काला पफ्ता तैयार होगा आप सफेद प्रतीफ लिखी जाए इसलिए अगर कोई बहुत गौर से देखे तो कोई राम पहले है कोई रावण थोड़ी देर बाद फिर राम है समय का अंतराल है स्थिति का अंतराल नहीं है और इस अनंत समय में दीपंकर खूब हंसने लगा और पास दीक्षु इकट्ठे थे तो पूछने लगे क्यों हंसते है। हैं तभी उस दीपंकर ने झुका और बुद्ध के चरण छुए तो बुद्ध तो बहुत घबरा गए उन्होंने कहा कि क्या करते हैं मैं छू आपके पैरसू ठीक आप मेरे छुएंगे ये क्या करते हैं तो दीपंकर ने कहा कि कुछ समय का पता नहीं आज मैं बुद्ध हूं कल तू हो जाए और जो पूरे समय की धारा को जानते हैं वहां आगे और पीछे का कोई मतलब नहीं क्योंकि धारा अनंत धारा अगर सीमित हो तो आगे और पीछे होता है कोई अगर न धारा का यहाँ कोई छोर है न वहां कोई छोर है तो कौन है आगे कौन है पीछे आज तू अज्ञानी है कल तु ज्ञानी हो जाएगा हो नहीं पड़ेगा कोई अज्ञानी कभी भी ज्ञानी बने बिना कैसे रुक सकता है वो जो अज्ञान की जो यात्रा चल रही है वो ज्ञान की ही यात्रा का प्राथमिक चरण बुरे की जो यात्रा चल रही है वो भले का ही प्राथमिक चरण और इसलिए खतरा जो है वो बुरे की यात्रा पर जाने वाले के लिए नहीं खतरा जो है वो उन मीडियाकर्स के लिए है जो जाते बुरे की यात्रा पर है जा भी नहीं पाते क्योंकि हिम्मत नहीं जुटा पाते जाते बुरे की यात्रा पर है आकांक्षा भले की किए जाते तब जिच पैदा हो जाते बुरे की यात्रा पर है होते बुरे हैं और मान बैठते हैं भला तब मुश्किल खड़ी हो जाती तब दोहरा रोल हो जाए एक गहरा रोल बना रहे रामन जाने के रामन होना है ठीक है रावण और जरा भी फिक्र ना करें राम राम की क्या जरूरत राम की फिक्र होने की अगर राम निकलने हैं तो रावण होने से ही निकलेंगे और नहीं निकलने तो बीमानी बात है कोई तो होगा राम तो होगा उससे मुझे क्या लेना देना है? मैं जो हो सकता हूँ वो मुझे होना है और अगर इतना बल और हिम्मत हम हर व्यक्ति को दे सकें कि जो उसे होना है वही उसे होना कोई की नकल नहीं कोई की कॉपी नहीं किसी का अनुकरण नहीं बुरा होना है तो बुरा होना वो भी ऑथेंटिक बुरे होने में भी एक ऑथेंटिसिटी है ना भले ही तो ऑथेंटिक नहीं होता बुरा भी ऑथेंटिक होता है हाँ एक एक एक अलग ही बात है बुरे होने की ऑथेंटिसिटी अगर मैं झूठ बोलता हूं तो फिर मैं सच बोलूंगा ही नहीं थेंटिक झूठ बोलने वाले का मतलब ये होता है कि ये कष्ट रहा कि अब सच मुझसे नहीं होगा और सच बोलूंगा तो इसको बेईमानी समझूंगा मतलब मैं झूठ बोलने वाला हूं एक तो फकीर है मुला नसरुद्दीन हुआ जिस गाँव में वो था उस गाँव के सम्राट को यह ख्याल पैदा हुआ कि राज्य में झूठ बोलना बंद करवा दू तो मुल्ला को बुलाया क्योंकि वो ज्ञानी था गांव के लोगों ने कहा मुल्ला से पहले पूछो क्योंकि ऐसा कभी सुना नहीं कि झूठ बंद हो गया हो और कानून से कभी झूठ बंद हुआ हो ऐसा कभी सुना नहीं और ऐसा कभी जाना नहीं जगत में कि ऐसा कोई वक्त आया हो एक क्षण को भी झूठ ना रहा फिर भी मुल्ला से पूछो वो आया सम्राट ने कहा मैंने तो तय किया कि झूठ को उखाते पूरा और साधारण तय नहीं किया झूठ बोला कोई आदमी पकड़ाओ मैंने उसको फांसी को लटकाया उसी वक्त कुछ निर्दोष भी मरेंगे मुझे फिक्र नहीं लेकिन रोज झूठ बोलने वाले दरवाजे पे लटके हुए मिलेंगे और कल सुबह से तारीख शुरू होती नए वर्ष की कल सुबह ही दरवाजे पे खोजबीन की जाएगी कोई झूठ बोलना फर्ज है तो वहीं उसे लटका देना तुम क्या कहते हो मुला इसको रोक दे झूठ बोलने तो मुला ने कहा कल दरवाजे पे मिलेंगे राजा ने कहा हम ये पूछते हैं तुम तो कल दरवाजे पे मिलेंगे मैं पहला आदमी रहूंगा दरवाजे का आप पहले मौजूद हो जाए दरवाजा खुलेगा मैं भीतर प्रवेश हो जाऊंगा पर सम्भालने का तुम्हारा मतलब क्या उसने तो वो दरवाजे पे बात करेंगे सुबह दरवाजे पे सम्राट खड़ा है दरवाजा खुला मुल्ला अंदर घुसा अपने गदे पे सवा सम्राट ने पूछा मुला कहा से चले आ रहे हो कहा जा रहे हो मुला ने कहा फांसी पर जा रहा हूँ क्या मतलब मुला ने कहा फांसी पर लटकने को जा रहा हूँ लड़ने का सरासर झूठ बोल रहा है फांसी पर लटकवा तो लट वही हम कह रहे थे तो फांसी पर लटवा जाए अगर तुमने लटका है तो हम जो बोलते थे वो सच हो जाएगा अगर तुमने नहीं लटका है तो झूठ बच निकला जा रहा है क्या करते हो झूठ जाता है लाने ला चाहे तो बड़ी मुश्किल में डाल तुम तो मिल का छोड़ो तुम ये बता ये तय करना ही मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ तो फासला करे दूसरा तो तय कर ही नहीं सकता उस मन लाने का खुद ही आदमी तय कर ले तो काफी। और आदमी अगर तय कर ले और ऑथेंटिक हो झूठ पर हो जाए तो कोई फिक्र नहीं मैं मानता हूं कि उसकी आत्मा पैदा हो जाए अगर झूठ पे भी ऑथेंटिक हो जाए ऑथेंटिसिटी प्रमाणिकता लाती है बल गतिला है और एक आदमी एक दिशा में चला जाए पूरी तरह तो ये मेरा कहना है कि बुरे का मतलब यह है कि जिसका आप ठहर नहीं करते ठहरी नहीं सकते वो ऐसा जैसा जमते तबे पे कोई खड़ा हो जाए ठहर ही नहीं सकता बुरे पर तो छोड़ना ही पड़ेगा छोड़ नहीं पड़ेगा वो और बुरे को पकड़ता जाए और छोड़ता चला जाए अंततः उसे बुरे को छोड़ना पड़ेगा और इस बुरे की यात्रा से गुजर के जिस दिन वो भले की तरफ आना शुरू होगा उस दिन जो उसकी समृद्धि होगी अनुभव की वो जो बुरे की रेखा खींच गई है उस पर जो सफेद लिखावट आएगी वो चमक और, और इसलिए वो बोथले साधुओं में कभी नहीं होती जिन्होंने बुरे को नहीं जाना और जो किताब पढ़कर भले हो गए उनमें कभी कोई चमक नहीं होती चमक हो ही नहीं सकती वो चमक बुरे के अनुभव से आती वो भले की लिखबट से आती लेकिन आती बुरे के अनुभव से और यही कठिनाई है कि बेईमान दुनिया में बुरा आदमी दुनिया में ज्यादा चमकता है तो साधु बिल्कुल बोथले बोग क्योंकि साधु मीडिया पर जो बुरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया वो साधु दिखाई पड़ रहा है और जो बुरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया उससे भला उस तो तुझे बस वो खड़ा रहता कि बुरा नहीं करता उसकी तो नेगेटिव एक स्थिति है कि वो बुरा नहीं करता वो चोरी नहीं करता झूठ नहीं बोलता एक फकीर था गुरु जी एक तो लोग उसके पास आते साधु आते फकीर आते पूछता कि तुम करते क्या हो एक बहुत बड़ा से मांसाहार नहीं करता हिंसा नहीं करता करना तुम करते क्या हो कथा मैं चोरी नहीं करता किसी को दुख नहीं पहुंचा गुरु जी कहता है इस आदमी को बाहर हो गए में कहता हम ये नहीं करते हम ये नहीं करते सवाल यही नहीं की तुम क्या नहीं करते हो क्योंकि ना करने से कहीं कोई आत्मा पैदा हो रही है तुम करते क्या हो तो इससे तो बेहतर है तुम चोरी करो क्योंकि वो करना तो होगा तो तू तो चोरी कर। करना तो होगा एक्शन तो होगा उससे बीइंग तो पैदा हो मैं तो ऐसा क्या क्या अच्छा क्या बुरा क्या इंसान खुद ही जज करेगा इसके सिर्फ कोई और मार्ग नहीं और जज करने की कोई बहुत कठिनाई नहीं हाँ एक तो, तो, तो ये बात कि जिस पे आप ठहर ना सके ऐसे आगे कल ऐसे निकल आगे आ जाए और तब वो बच्चों जिससे काम करते रहे तब एक बुरा आदमी रुपए इकट्ठे कर रहा है इसको बच्चा समझिए क्यूँकी काम बच्चे जैसे कर काम बिल्कुल बच्चे तो जिससे कर रहे ठीक करके आ रहा इधर मौत सामने खड़ी है और वह आदमी तिजोड़ी पर ताले लगा रहा है। बिल्कुल बच्चा है इसकी कोई स्पिरिचुअल एज नहीं है किसी तरह की ये गुड्डा गुड्डियों से खेलने वाला है वो दूसरे तरह के गुड्डा गुड्डियों से खेलता अब छोटे बच्चे है वो गुड्डा गुड्डियों से खेलता है और एक आदमी बड़ा है और रामचंद्र जी की बरात लिये चला जा रहा है गुड्डा गुड्डी रखे और जुलूस निकाल रहा है चोरगुल मचा रहा है बच्चा इसकी बुद्धि गुड्डा बुद्धियों से ज्यादा आगे नहीं गुड्डे गुड्डी अच्छे नाम रखे बड़े नाम रखे इसकी अकल बहुत नहीं है इसकी मेंटल एज नहीं है कोई अब तब कई दफा इसलिए कोई हम कई तरह की उम्र हमारे बीते है कई तरह की उम्र हमारे भी और मेरी तो तलाश और मेरी तो अपील उस उम्र से है वो जो भीतरी और ये जो आप पूछते थे कि बुरे को पहचाने का दो बातें एक तो जिस पे आप रुक न सके जिस जगह पे कभी भी खड़े न हो सके उस जगह को बुरी माने यानी मेरा कहना ये है जो भला है जो आनंदपूर्ण है वहां रुकने का मन होता है मन होता है कि यहां ठहर यही ठहर जाए वहां मालूम होता है कि विराम विश्राम वहां मालूम होता है आगे जगह बुरी जगह का मतलब है कि आप पहुंच तो जाते हैं लेकिन पहुंचते मन कहता है कि चलो आगे चलो एक आदमी दस लाख रुपए इकट्ठा करता है और मन कहता है और करो और करो और करो वो करता चला जाता और मन कहता और करो एक सूफी फकीर था इजिप्ट में जुलून सम्राट था इजिप्त का वो उसके पास कभी कभी आता बहुत दिन से फकीर नहीं आया था राजधानी में तो सम्राट खुद ही बिना खबर के उसके झोपड़े पे गए उसकी औरत बैठी है बगिया में काम कर रही है फकीर कहीं पीछे काम करने गया खेत पर तो उसने सम्राट को आया देख तो उससे कि आप बैठे ना उसे बुला लाते के तो वहीं जहाँ मेड़ पर वृक्ष को काम कर रही थी उसमें आप बैठ जाए वो तो सम्राट कहने लगा मैं यहां टहलता हूँ तो बुला ला तो उसकी औरत ने कहा कि कब तक, तक आप टहलते रहेंगे देर लगेगी दूर वो है चले आप अंदर झोंकड़े में बैठ जाए उसने सोचा सा मेड़ पर बैठना सम्राट को ठीक नहीं करेगा उसे भीतर ले गई उसने चटाई डाल दी और कहा आप इससे बैठ जाए सम्राट फिर वहीं टहलने लगा तैलान उसने कब तू बुला ला मैं यहीं टहलता औरत को गुस्सा आया उसने अपने पति को लौटते वक्त रास्ते में कहा कि कैसा आदमी है यह सम्राट उससे मैंने दो चार बार कहा बैठ जाओ दर के नीचे का नहीं बैठा अंदर लाई दरी बिछा दी वहां नहीं बैठता कैसा आदमी फकीरक मिलो तू नहीं जानती सम्राट है सिंहसन से नीचे नहीं बैठेगा सिंहसन तो बिठाएगी और बैठ तू जहां बैठने को तूने जो जगह बताई बैठे और उस औरत से वो कहने लगा तू तो ये भी ध्यान रखना आदमी का मन भी ऐसा ही है सम्राट है जब तक सिंहसन न मिल जाए नहीं कहते तुम बताओ इस तो बैठ जाओ वो जाएगा कहेगा कि नहीं बैठते और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। बुरा मैं उसे कहता हूँ जहां मन कहेगी और आगे भला मैं उसे कहता हूँ जहां मन कहेगी बस यही माइंड की जो जो जो हम कर रहे हैं जिस चीज पर तो मन कहता हो बस यहां मिल गई मंजिल यहां मन कहे रुको यहां ऐसे क्षण हैं जिनमें आप मर जाना चाहें कि बस ऐसे क्षण हैं जिनमें आप मर जाना चाहें कि कहें बस अब और क्या जाना और इतना ऊंचा जाना है कि बस यही और ऐसे क्षण है जिनमें आप अनंत काल तक बागते रहें और ठहरना ना चाहें तो एक तो मैं पहचान कहता हूं जहां मन ठहरना ना चाहे जहां मन कहे कि चलो और पहुंचते कहे कि फिर चलो दूसरी बात यह है कि आमतौर से कहा जाता है बुरा वो है जो दूसरे को दुख दे मैं ऐसा नहीं कहता कहता हूं दूसरे को दुख का था आपको पता ही नहीं चलता। बुरा वो है जो आपको दुख दे और ऐसा नहीं कि अगले जन्म में दे इसको मैं बेईमानी का हिसाब कहता हूं तो अगले जन्म में कैसे हो सकता अभी आग में हाथ डालूंगा तो अभी जल अगले जन्म में थोड़ी जलूंगा बुरा वो है जो अभी इसी वक्त दुख और बुरा बहुत दुख देता और भला वो है जो इसी वक्त सुख नगा आगे नहीं और भला बहुत सुख इतना छोटा सा भला बच्चा रास्ते पर गिर पड़ा और आपने उठाकर इसे किनारक जाए अपने रास्ते पे चले गए आप किस ऊंचाई में पहुंच गए कैसी छलांग लग गई है और एक बीमार है आपने फूल तोल को उसके हाथ में दे दिए और आप लौट हैं आप दूसरे आदमी हैं जो फूल देने गया था वो नहीं है ये दूसरी सम्राट लौट गया और एक छोटा सा एक्ट उसमें कोई मतलब नहीं कई बार आप सिर्फ मुस्कुराती हैं एक आदमी को देखकर और आप कुछ और हो गए और आप जरा जोर से किसी का आंख करके कर कर कर देखे और एक गाली देकर देखें और एक चोट करके कर कर देखें और आप पाएंगे कि आप नीचे ऐसे गिर गए हैं तो बाहर तो से गिरा दूसरे का सवाल ही नहीं है ये भी हो सकता है आप ऐसा बुरा करें जिससे दूसरे को फायदा हो जाए लेकिन ऐसा बुरा आप नहीं कर सकते जिससे आपको फायदा हो तो दूसरा बहुत दूर है आपसे बहुत बात पात्र तो दो बातें मैं मानता हूँ बुरे की डेफिनेशन में एक तो जहां आप ठहर न सके मन कहे चलो बस चलो और दूसरा जहाँ मन दुख पाए अगर ये दो बातों की थोड़ी जांच चलती रहे तो बहुत कठिनाई नहीं हम पहचान ले कहा बुरा और इससे ठीक उल्टा भला है जहाँ मन रुकने का होने लगे कि यहाँ ठहर जाओ अब कहाँ और खोजना है कहता तो है ये तो हाँ मन कहेगा मन बिल्कुल कहेगा मन बिल्कुल कहेगा लेकिन जब तक नहीं मिला तभी तक वही मैं दुख की परिभाषा कर रहा हूँ वही बुरे की परिभाषा कर रहा हूं मन कहेगा कि यहां सुख है जहां नहीं मिला जैसे मिला और मन कहेगा मामला खत्म हुआ आगे चलो मन कहेगा ये औरत मिल जाए तो बहुत सुख होगा लेकिन मिली नहीं है औरत ये मिल जाए और मिलते से मन कहेगा जो पड़ोस दूसरी औरत वो मिल जाए बायरन की शादी हुई बायरन ने कुछ साठ तो औरतों से किया और शादी नहीं की और आखिरी एक औरत ने उसको मजबूर कर दिया शादी के लिए तो उसमें शादी करनी पड़ी पर आदमी बहुत जिसको मैं ऑथेंटिक बुरा आदमी कहता हूँ उन लोगों में से जिसके बुरे होने में भी एक गौरव और मजा शान है हाँ एक शान अच्छे आदमी होते हैं कहीं ऐसे बोगस और लीच की गोबर देने से मैं कुछ अच्छा नहीं कभी तो बुरा आदमी अपना शानदार होता है तो उसकी चमक खुशी भर देती है बाहर उन बढ़िया बुरे लोगों में वो उस हाथ पकड़ के चर्च से नीचे उतर रहा है घंटियां बज रही हैं अभी चर्च की शादी हुई है और वो सीढ़ियां उतर रहा है मेहमान विदा हो रहे हैं और सड़क पर एक औरत एक आदमी का हाथ पकड़े जा रहे हैं और वायरल अपनी औरत से बोला बस उसको क्या हुआ सब खत्म इसका मतलब तुम्हारा गाड़ी में आपके औरत को बिठाया उसने कहा मैं तुमसे पूछता हूँ एक छो तुम नहीं वो औरत सब होगी और कल तक मैं सोच रहा था कि तुम मिल जाओगी तो क्या कितने और तुम मैं अभी विदा अभी चर्च से विदा हो रहा हूँ शादी करके सीढ़िया नहीं उतरा हूं अभी घर नहीं पहुंचाऊ लेकिन तुम मेरी मुट्ठी में हो बेकार हो हाथ तुम्हारा मेरे हाथ में है और बेकार हो गया अब तुम मेरी हो और बात बेकार हो गई ये मेरा डॉक्टर है ना पा लिया मामला खत्म हो गया तो मन जब तक कहेगा जरूर जब तक नहीं पा लिया की ये पालो तो बहुत सुख और पाते से मन कहेगा और मन हमेशा कहेगा जहां आप नहीं हो वहां है सुख यही तो मैं कह रहा हूं यही तो उसकी दौड़ है और जहां आप पहुंचे वहीं वो कहेगा यहां क्या रखा हुआ है बेकार आ गए मेहनत हो गई और आगे बढ़ो यहां कुछ भी नहीं था भूलोगे चूक लेकिन मन धोखा कभी नहीं देता ये धोखा नहीं ये सीधा साफ मामला है ये धोखा क्या है धोखा कुछ नहीं है मन ये कहता है कि यहां सुख नहीं है वहां हो सकता है क्योंकि वहां हम नहीं है वहां चलो तो पता चलेगा हाँ और अनुभव का मतलब यह है कि जब आप हजार जगह से गुजर चुके और आपने हर जगह पाया कि जहां पहुंचे पहुंचने के पहले लगा कि सुख है पहुंचते लगा कि सुख नहीं है लगा कि दुख है और जैसी पहुंचे कि मन ने का कि बढ़ो कुछ भी नहीं है यहाँ मजबूरियां कि आप नहीं बढ़ पाते तो बहुत दुख होता है मजबूरियां हैं सिर्फ जिनसे आप नहीं बढ़ पाते तो मन तो रोज बढ़ाए। अभी आप कहते हैं कि आठ तलाक करो आठ तलाक से काम नहीं चलेगा एक जिंदगी में एक जिंदगी बहुत बड़ी आठ तलाक से काम नहीं चलेगा अगर तलाक को बिल्कुल ही नियमित कर दो मन के अनुसार तो रोज भी एक हो सकता है और वो भी कम पड़ सकता कम पढ़ सकते क्योंकि क्योंकि सवाल ये नहीं है सवाल है नहीं कि कितना मजबूरियां हैं बहुत तरह की जो जिनकी वजह से आप रुकते हैं और दुख झेलते हैं मैं ये कहता हूं मन जहां से कहता है भागो भागो और आगे और आगे और जहां जहां पहुंचते हैं वहीं वहीं दुख देता है वहां बुरा है और जहां मन कहता है यहां वहां नहीं वो देर तो ठीक है यहां यहां आनंद है जहां मैं हूं तब क्या धोखे की बात है वहां दुख वहां धोखा हो सकता है क्योंकि वहां मैं नहीं मुझे पहुंचूंगा तब पता चलेगा इस वक्त अगर ये हमें साफ होने लगे डिस्टिंगशन तो इतना बारीक है लेकिन अगर थोड़ा हम प्रयोग करते रहें और दिन के 24 घंटे में जांच पड़ताल थोड़ी सी भीतर जारी रखें कि ये जो मैंने एक्ट किया ये मुझे सुख दिया दुख दिया मैंने ये जो पहुंचा जिस जगह मन की मैं यहां मैं रुकना चाहता था कि हट जाना चाहता था ऐसी एक छोटी परख चलती रहे तो आप दो चार महीने में इतना साफ दिखाई पड़ेगा इतना साफ कि आप घटना घटेगी और आप जानते हैं कि बुरी घट रही कि बली घट रही ये अवेयरनेस आ जाए तो जिंदगी बदल जाती मैं ये नहीं कहता कि बुरे को छोड़ो मैं ये कहते ही नहीं मैं ये कहता नहीं अच्छे को करो ये मैं कहते ही नहीं मैं ये कहता हूँ तुम सिर्फ पहचानोगे होगी क्या अच्छा है और क्या बुरा और बुरा छूटने लगेगा और अच्छा होने लगेगा वो तो छोड़ने में क्या सवाल नहीं में। उसकी आत्मा को चलाना बहुत मुश्किल है रूख तो बचाना बिल्कुल आसान है कि ब्रह्मचारी चोटियां बढ़ाए हुए बैठ जाएं दर में दर लपेट लें ऊसी ढंग से रहे ये सब हो सकता है लेकिन आत्मा को बचाना बहुत मुश्किल हाँ क्योंकि असल में काल आत्मा बदल गई टाइम स्प्रिट बदल गई टाइम स्प्रिट बदल गई और और ध्यान रखिए चुमन भाई अगर उस पुरानी आत्मा को बचाना हो तो रूप को बिल्कुल नहीं बचाया जा सकता तो ही आप उस आत्मा को बचा सकते नहीं हो सकती तो बिल्कुल नहीं हो सकती अगर उस आत्मा को बचाना है तो बिल्कुल ही नए रूप में बच सकती है वो और मुश्किल यही हो गई कि परंपरावादी जो चित्त है वो पुराने रूप पर उसका आग्रह भारी भारी आग्रह है उसका पूरा का पूरा तो कोई मूल्य नहीं था। था। की परंपरा वैज्ञानिक परम्परा को चार हमारा तो जिंदगी है और ऐसी कोई कोई धूम निकाले झड़प ऐसी झड़प का परिवार भी काम कर रहा है कि की तरह ज़िंदगी कई बार ऐसा होता है कि पुराने रूप को पहचानना तो बिल्कुल सबल है क्योंकि अंधा भी पहचान सकता है और इसलिए हम रूप को बचा लेते हैं रूप के बचाने में ही आत्मा मर जाती जाता डिस्क्रिप्शन पूरा हो जाए क्योंकि रूप बिल्कुल जड़ चीज है उसे बचाने में कोई कठिनाई नहीं बिल्कुल जड़ है उसमें कोई कठिनाई नहीं मगर जो आत्मा थी वो बहुत लिक्विड बहुत तरल उस तो आप जैसे ठोक पीट के बांधेगी वो गई उसको हर युग में अपना नया रूप लेना पड़ता हर में नया रूप की तो कोशिश हुई मगर तो, तो मेहनत हाँ, तो किया थोड़ी मगर मतलब वही पुराना में ये हालत नहीं कुछ नहीं किया कुछ किया ही नहीं कुछ नहीं थे बनाते हैं वैसा बन जाते मनुष्य स्वभाव जैसी चीज ही नहीं है उसे लूटली नहीं है न न सब कुछ आता है लेकिन मनुष्य स्वभाव जैसा कुछ भी नहीं यही तो फ्रीडम है मनुष्य की वो तो जैसा बनाना चाहे वैसा बना और जो हमको दिखता है मनुष्य स्वभाव वो मनुष्य स्वभाव नहीं वो लंबे संस्कारों का परिणाम है कैसे इसलिए तो आप दुनिया में 25 तरह के मनुष्य देखते हैं मनुष्य स्वभाव जैसी कोई चीज नहीं, थे थे नहीं। मेरा मतलब समझे ना मेरा मतलब ये है जैसे कुत्ते का एक स्वभाव है बिल्ली का एक स्वभाव है इस अर्थ में मनुष्य का कोई स्वभाव नहीं और यही फर्क पड़ गया है एवोल्यूशन में कि पहली दफा एक ऐसा प्राणी पैदा हुआ है जिसका कोई ठोस स्वभाव नहीं वो जैसा होना चाहे वैसा हो जैसे हम उदाहरण के लिए एक किसी कुत्ते को हम ये नहीं कह सकते तुम आधे कुत्ते हो लेकिन एक आदमी को हम कह सकते हैं तुम बिल्कुल अधूरे आदमी आप कुत्ते को क्यों नहीं कह सकते कि आधे कुत्ते हो सब कुत्ते बराबर कुत्ते हर कुत्ता पूरा कुत्ता है कुत्ते होने में कोई भर आप फर्क नहीं कर ये कुत्ता कुछ कम कुत्ता वो कुत्ता कुछ ज्यादा क्यों कुत्ते का स्वभाव है फिक्स से कुछ बनाना बनाना नहीं वो बना हुआ पैदा हो, और आप जो हैं आप बिल्कुल अन बने पैदा हो, और सब आपको बनाना है, यही फ्रीडम है और यही घबराने वाली और इसलिए आप कुछ भी बन सकते हैं कोई भी रूप ले सकते हैं। और ये रूप भी कभी ऐसा नहीं है कि आप इसको एक क्षण में तोड़ दें, एक क्षण में तोड़ भी सकते हैं। ये, इसे अगर गौर से देखें तो ये जो ह्यूमन फ्रीडम है ये अद्भुत बात। और आप ज्योतिष पर काम करते हैं ये बड़े मजे की बात है सौ में निन्यानवे मौकों पर जो ज्योतिष काम करेगा एक मौके पर काम नहीं करेगा और जिस मौके पर काम नहीं करता वहीं आप हो बाकी मामले में आप मशीन। बाकी मामले में आप बाप मसीन जहां जहां ज्योतिष काम करता है वहां आप हो ही नहीं आदमी नहीं हो आप वहाँ तो का मतलब हुआ की प्रिडिक्टेबल हो कि आप बंधे हुए हो कहा तो जा सकता है कि कल आप ये करोगे बुद्ध के जीवन में एक बहुत बढ़िया घटना आती है कि बुद्ध के पैरों में वो चिन्ह है जिनको ज्योतिषी कहेंगे तो उनको चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए वो हो गए भिखारी गड़बड़ हो गया ज्योतिष वो निकले हैं नदी के किनारे रेत को उनके पैर का चिन्ह बन गया गीली रेत से और एक ज्योतिषी काशी से लौटता है बारह वर्ष अध्ययन किए सब कुछ जान के आ रहा है उसने रेत पर पड़ा हुआ पैरों का चिन्ह देखा उसने कहा ये क्या मामला है? रेत पर नंगे पैर इस छोटे से गांव के किनारे चक्रवर्ती चलेगा सब गड़बड़ हो गया बारह साल में पढ़ लौटा ये किताबें सब बांध के लाए हुए बेकार हो गई अगर ये चक्रवर्ती यहाँ चलता है गांव के पास नंगे पैर बड़ी दोपहर में तो इन किताबों को इसी नदी में फेंक के घर जाना चाहिए समझना चाहिए बारह साल बेकार हो गए मगर इस आदमी को खोसते नहीं ये आदमी कहाँ तो वो उन पैरों को खोसता हुआ उस झाड़ के पास पहुंचा जहाँ बुद्ध बैठे हुए देख के मुश्किल में गया आदमी तो बेकार लेकिन आदमी चक्रवर्ती का चेहरा तो लगता है कि वो कोई सम्राटी और आदमी को भिखारी फटे कपड़े पहने हुए हैं हाथ में वृक्षापात होते हुए जाके बुद्ध के पास वो बैठ गया और कहा कि मुझे विभूचन में डाल दिया है बारह साल मेहनत करके लौटा हूँ ये सब शास्त्र नदी में फेंक दू पैरों में चिन्ह आपके चक्रवर्ती होने और आप भिखारी हैं विक्षा पात्र लिए बैठे बुद्ध ने कहा की तुम्हारा ज्योतिष ठीक कहता है लेकिन मैं ज्योतिष के बाहर हो गया मैं आदमी हो गया तुम्हारा काम नहीं कर रहा अगर मैं कुछ ना करता तो मैं चक्रवर्ती हो ही जाता एक धाराशी, अंधी, जिसमें जो हो रहा था वो होता मैंने कुछ गड़बड़ कर दी अब तुम्हारा जूत काम नहीं करेगा तुम्हारा कोई नक्षत्र मेरे संबंध में कुछ भी नहीं कहेगा अब मैं बाहर हो गया अब मैं आदमी हो गया ये मतलब अब अब बुद्ध अनप्रेडिक्टेबल अंप्रेडि, हो गए अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये आदमी क्या कहेगा क्या करेगा ये कल क्या होगा ये भी घड़ी बार क्या होगा कुछ नहीं कहा जाता हाँ ये गणना के बाहर है ते बाहर हाँ हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है तो ये जो हमारी चेष्टा यही होनी चाहिए अंधता कि हम निस्वभाव में लीन हो जाएं, वहां जहां की कोई स्वभाव नहीं परिपूर है परिपूर्ण स्वतंत्रता स्वभाव परतंत्रता है यानी वो कल हम जैसे थे वैसे ही फिर कल होने की मजबूरी मतलब तो ये होता ना कि मेरा स्वभाव है क्रोध करना अगर मैं ये कहूं तो इसका मतलब ये है कि मैं मजबूर हूं आज आपने गाली दी थी मैंने क्रोध किया कल भी आप गाली दोगे मैं वैसे ही क्रोध करूंगा जैसे बटन दबाने से आज पंखा चला कल भी चलेगा तो मैं आज कहां रहा इस बात की पॉसिबिलिटी कि आज आपने गाली दी और मैं क्रोधित हुआ और कल आप गाली आ, देने आओ और मैं गले लगा लू ये ये जो मामला है ना इसकी संभावना है और इसकी जो संभावना है वो इस बात की सूचना है कि मनुष्य के पास कोई यंत्रवत्त स्वभाव नहीं है यही उसकी स्वतंत्रता है और ऐसी स्थिति बनती चली जाए कि हम प्रतिपल ऐसे जिए कि पिछले पल से हमारा आने वाला पल बंधा हुआ ना हो ये मुक्त होने का अर्थ जीवन मुक्ति का जो अर्थ होगा जीवन मुक्ति का जो अर्थ होगा हो। वो ये कि कल जो बीत गया उससे मेरा ये क्षण बंधा हुआ नहीं मैं जो कह रहा हूं वो एक डिसकंटिन्यूस मामला है वो कंटिन्यूटी के बाहर है वो कंटिन्यूटी जो कल तक थी वो मैं नहीं और कल मैं जो होंगे वो कुछ और होगा वो जो आज नहीं ऐसी जो चित्त दशा है वहां परम आनंद है क्योंकि वहां परम स्वतंत्रता है और नहीं तो परतंत्रता है एक आदमी कहता है कि मैं सिगरेट पीने को मजबूर हो क्योंकि मेरी आदत आदत का मतलब तुम आदमी नहीं हो आदत है मतलब तुम एक मशीन हो तुम वक्त पे पुकारते हो कि बस 12 बज के अब सिगरेट चाहिए और तुमको सिगरेट डालनी पड़ती ये डालना और निकालना और बारह बजे ये रोज होना ये बिल्कुल मैकेनिकल एक्ट है जी, हां अगर बहुत गौर से देखें बहुत गौर से देखें तो हम जितने वो लोग भोजन करते हैं शायद ही कभी हम में से कोई उस वक्त भोजन करता हो जब भूख लगती हम सब भोजन करते हैं आदतवस भूख बस नहीं और ये बिल्कुल दूसरा मामला है भूख बिल्कुल दूसरा मामला है और आदत बिल्कुल दूसरा मान रहा है आप ग्यारह बज गए और रोज ग्यारह बजे भोजन करते हैं तो ठीक ग्यारह बजे पेट कहता है कि वक्त हो गया खाना खा और ये भी हो सकता है घड़ी किसी ने एक घंटा आगे पीछे कर दी और आपको पता नहीं अभी दस ही बजे लेकिन कहा ग्यारह बज गए तो भूख लगी वक्त हो गए चल के खाना खाए आप मेरे मतलब ना ये बिल्कुल मेंटल एसोसिएशन है ग्यारह बजे का भूख भूख नहीं लगी और अगर हम ठीक भूख पर खाएं जब भूख लगे तब की हम प्रतीक्षा करें तो खाने में जो स्वाद होगा उसका हमें पता ही नहीं क्योंकि तो 11 बजे खा लेना सिर्फ भोजन डालना क्योंकि तो शरीर की जिसको जरूरत कहें वो तभी पैदा नहीं हुई शरीर ने मांगी नहीं अभी मजबूरी में लार भी छोड़ेगा शरीर मजबूरी में पेट में जगह भी देगा आप डाल रहे हैं आप डब्बे की तरह व्यवहार कर रहे हैं मेरा मतलब सुन रहे ना मेरा अनुसरण हाँ।, हाँ और इसलिए दुनिया में भोजन तो बहुत बढ़ गया है लेकिन भोजन का अर्थ बिल्कुल खो गया है। मुश्किल से कोई आदमी भोजन कर रहा है। मुश्किल से कोई आदमी भोजन का रस अनुभव कर रहा है और तब परिणाम यह होता है कि फिर हमें इतर व्यवस्था करनी पड़ती क्योंकि तो खुद भोजन में तो कोई रस नहीं रहा इसलिए इतर व्यवस्था करनी पड़ती है ऐसा भोजन बनाओ जो स्वादिष्ट मालूम पड़ेगा ये सारा इंतजाम करना पड़ता ये सारा इंतजाम सिर्फ उस समाज में बढ़ता है जिस समाज में भोजन आदत बन गया नहीं जिसकी कोई जरूरत नहीं और सब ऐसे ही हो गया आप वक्त तो सो जाते हैं रोज क्योंकि बारह बजे सोना है, दस बजे सोना अब मैकेनिकल रूटीन है आप लोग जरूरत चाहे नींद आती हो या ना आती हो और आप वक्त उठ जाते हैं चाहे नींद टूटती हो चाहे न टूटती हो सभी ऐसा हो गया है हम आज तक फिक्स कर रहे हैं ऊपर से बिठा रहे हैं। और तब बड़ी परेशानी होती एक जवान है वो आठ घंटे सोता था वो बुड्ढा हो गया अब उसको चार घंटे नींद आती है लेकिन वो घंटा सोना चाहता फिर वो पता तो बड़ी मुसीबत हो रही सब नींद गड़बड़ हो गई नींद नहीं आ रही हाँ अब जरूरी नहीं है मगर वो उसको आदत तो आठ घंटे सोने की पड़ी और अब आठ घंटे सोने की कोशिश हो वो चार घंटे सोने का मजा भी खो रहा है तो आठ घंटे पे फैला रहा है चार घंटे की इंटेंसिटी को मुश्किल में पड़ गया अब वो परेशानी में रहा आएगा और ये ये ये रोज होता रहा है ये रोज होता है